पहचाए अन को तो मेरी कोई दवाई भी तुम्हारा लीवर करेक्ट नहीं कर सकते ये सब जानते हो लेकिन फिर भी बंदासुर बने हो धीरू का आसुर बने हो क्यों तेरे भगवान राम भी यहां लीला में कहते हैं कि उसकी गुजाएं काटो तोड़ ले पल्ले के नारायण नाम कर दे और फिर जय ही भी लीरा राम निकल बाहर इस तिजोरी से तिजोरी का संग न कर करना है तो गोपाल का संग कर इस मनोहारी छवि का साथ कर जैसे रखेगा रहेंगे जैसे बिठाएगा बैठेंगे जैसी खिलाएगा खाएंगे गोपाल हम तो तेरे ये लीलाएं हैं समाज को सोशल प्योरिफिकेशन के इतने अद्भुत कथाएं हैं जिन्हें आज खाली आप लोगों ने रस लीला बना रखा रस लिए कल ना है नहीं यहां तो प्रेम की बात करो रस की अरे भाई ज्ञान नहीं होगा तो प्रेम भी नहीं होगा कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य से रहित तो प्रेम आसक्त जगत की वासना है और प्रेम और वैराग्य से रहित ज्ञान दम्भी रावण है कल्याण नहीं है इसमें भी कोरा ज्ञान दम भाजनक है और कोरा वैराग्य जिसमें ज्ञान और प्रेम का अभाव है कोरा वैराग्य तुम्हें दुर्भाषा बनाता है दुनिया भर को श्राप देते फिर होंगे तो उसने कहा कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य और प्रेम की त्रिवेणी का महाप्रयाग है कोई ये कहे कि ज्ञान से रहित भक्ति भी होती है वो झूठ बोलता है अपमान करता इसीलिए भागवत के आरंभ में ही भक्ति माता के दो बेटे हैं कौन है बोलो बोलो ज्ञान और राज्य और वे बूढ़े हो गए हैं वे सांस नहीं ले पा रहे हैं इसी के लिए तो हमने ये महाकाल भक्ति की कथा शुरू करी इसी में तो मारद ने भागवत की कथा कराई तो आज जगा लो ज्ञान और वैराग्य को उनको भी उतना ही जुड़ा कर दो तीनों का संतुलन हो जाएगा जीवन अमृतमय हो जाएगा कैसे जिया जाए कैसे रहे हम तो कैसे कि कहा ज्ञान को साबुन मानो ज्ञान को साबुन मानो और पंसारी ना बन जाना साबुनों के <laughs> ज्ञान को साबुन मानो वैराग्य को मानो जल और भक्ति तो जीव का रूप है स्वभाव है कि जब भी भौतिकताओं का सत्य और अज्ञान चले ज्ञान के साबुन से धो डालो कि तू गोविंद का है तेरा सब कुछ गोविंद का है गोविंद नहीं तो तेरा कुछ भी नहीं है तो एक कृष्ण है ज्ञान का साबुन मला दंभ गया क्रोध गया ईर्षा गई देश गई बैराग के जल से धो डाला वीरत हो गए पाप से तो जैसे ही मन निर्मल हुआ उनकी मनोहारी छवि बाकी छवि वैसी खड़ी यह व्यवहारिक जीवन है यह प्रैक्टिकल पाथ है जहां हर दिन हर क्षण एक बड़े ही परिपक्व स्तर पर हम सब जी सकते हैं कि ज्ञान के साबुन से अज्ञान के ईर्षा द्वेष को धोया कि क्यों कर रहा पगले क्या तू भी पूतना बनेगा क्या फिर उसी नरक में जाएगा क्योंकि हर घृणा हर क्रोध हर आवेश तुझे पूतना बनाएगा पाप की ओर ले जाए क्योंकि जिससे तू घूरा कर रहा जिससे तू देश कर रहा है तू गुस्सा कर रहा है जिससे तेरे मन में बदला लेने की इच्छा है वो और कोई नहीं उसमें भी आत्माओं के नारायणी बैठे हैं। तो परोक्ष में गुस्सा ईर्षा देश क्रोध गोपाल से ही तो कर रहा है तो छोड़ न इसे अरे गोविंद की गोविंद जाने उसके चरणों में रख हाँ। और तू ज्ञान के साबुन से को लगा बैराग्य के जल से इस गंदे स्वभाव को धो डाल फिर मन निर्मल है गोपाल की मनोहरी छवि है सुंदर है मनोरम है बाकी है रश बड़ा सा है ऐसे भी तो जिया जा सकता नहीं क्या तो ये सारी लीलाएं आपके जीवन कामृत है आगे चलें तो एक प्रलंबा सुर नाम का दैत्य आता है दैत्य तो बहुत है लेकिन संक्षेप करते चल रहे क्योंकि बाकी कथा हमारे हाँ मनोरम संत ज्योतिर्मय सन्यासी स्वामी हमारे हाँ शंकरानंद जी महाराज प्रातः काल आपको सुना रहे कथाएं वहां से सुनिए तत्व हमारे से हां तो फिर सुनने का मतलब ये है कि जीवन में उतारिए प्रैक्टिस कीजिए ज्ञान का साबुन इस हाथ में वैराग्य का जल इस हाथ में तो फिर तो भक्ति ही भक्ति है कि जब भी महल आए साबुन लगाओ वैराग्य के जल से विड़त हो जाओ तो मन जहां पाप धुला तो मन तो सहज निर्मल है फिर उसकी मनोहारी बाकी छवि ही तो रह गई है आनंद ही आनंद है ऐसा सुखद अवस्था में भी जिया जा सकता है प्रलंबासुर की कथा आती है भैया ये सारे मेरे जीवन के जो गंदे विचार हैं मैं स्टूडेंट्स को गुरुकुल में पढ़ा रहा हूं कि कैसे वो धोए कैसे वो मांझे कैसे वो अपने जीवन को अमृत बनाए असुरराज प्रल्ब है जब उसने देखा कि सारे असुर मारे जा रहे हैं तो बदला लेने के लिए आता है तो वह ग्वाला बन के आ जाता है ग्वाला, बालक बन के आता है और उस समय वो दोनों पक्ष जो हैं, एक पक्ष के बलराम हैं और दूसरे के भगवान वासुदेव हैं, वो दोनों खेल रहे होते हैं हाँ कि जो हारेगा वो दूसरे को क्या करेगा पिट्ठू देगा हाँ वो खेल कर रहे हैं तो वो जो है वो छल से वो भी ग्वालों में शामिल हो जाता है और होता क्या है कि बलराम की कृष्ण की पार्टी हाँ में वो शामिल हो जाता है और बलराम जीत जाते हैं तो कृष्ण की पार्टी जो है उसको पिट्ठू देती है तो वो क्या करता है कि बलराम जी से कहता है आइए मैं आप ही को नो देता हूँ पीठ पे उठाता हूँ और जो पीठ पे बलराम को उन्होंने उठाया उठा के भागा वो तो तुरंत हवा में आ गया और उसने भयान कर दायत्य का रूप धारण कर लिया कि बलराम को तो आज मैं मारी दूंगा हाँ कथाएं अलग अलग ढंग से भी आई हैं कई जगह पर हाँ तो मतलब समझने की बात है हाँ भगवान ने जब देखा बलराम जी ने बलदारू ने देखा कि अरे ये तो असुर है तो उन्होंने मार के घूसों से उसको हवा में ही मार डाला पर लंबास समझते हो भौतिकताओं पर अवलंबित होकर जीना प्रलंबासुर की पीठ पर बैठना है और सब बैठे उसी की पीठ पर असुर प्रलंब की पीठ पर बैठकर सोचते हो कृष्ण मिल जाएगा तुम्हें कैसे मिलेगा प्रलंबासुर की पीठ है तुम्हें ईश्वर पे आधी रोटी का भरोसा नहीं है एक कथा आती है छोटी सी एक राजकन्या ने राजा की बेटी ने मन मन संकल्प लिया कि वो ईश्वर को अर्पित होकर ही चीजगी वो नारायण को अर्पित होकर जीवन को अमृत में बनाकर चिएगी वो आसक्त जगत के इस गिनो खेल का वो अनुसरण नहीं करेगी राजा से कहा कि वो विवाह ही नहीं करेगी वो तो ईश्वर पर ही अवलंबित होकर चाहिएगी उसे कोई प्रलंब नहीं चाहिए कोई परिवार नहीं चाहिए कोई उसको पालनहार भी नहीं चाहिए राजा ने कहा कि राजकन्या से कहा हाँ राजकुमारी से कहा कि देखो बेटी यदि मैं राजा ना होता तो भी तुम्हारी बात स्वीकार कर लेता क्योंकि बड़े जो करते हैं वही समाज में चलन हो जाता है तो मैं राजा हूं कल को समाज में कोई दुर्व्यवस्था फैल जाए ऐसा मैं नहीं कर सकता इसलिए मैं विवाह तो तुम्हारा अवश्य करूंगा तुम चाहो तो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लो जो तुम्हारे मन का हो जो जो तुम्हारी तरह ही हाँ ईश्वर पर को अर्पित हरी को अर्पित होकर जीना चाहता हो तुम उसको धारण कर लो तो बड़े बड़े राजकुमार आए लेकिन वो राजी ना हुई अंत में खींच करके राजन एक गरीब ब्रह्मचारी ब्राह्मण को पकड़ के ले गए कहा चलो यही ईश्वर को अर्पित हो गए तुम इसी से कर लो तो उसने ब्राह्मण देवता ने कहा ब्रह्मचारी ने कहा कि देखो कुमारी राजकुमारी तुम ऐश्वर्य में पली हो तुमने सुख का जीवन देखा है अब मैं तो एक भगवान को अर्पित हूं उन्हीं का निमित्त होकर जीता हूं सारे समाज की प्राणी मात्र की सेवा करता हूं और बदले में जो नारायण स्वेच्छा से समाज मुझे दे देता है मैं उसी में अपना जीवन यापन करता हूं मैं स्वयं जब नारायण के सहारे हूं तो मैं तुम्हारा सहारा तो ही नहीं सकता उसने तो कहा कि महाराज मेरे को भी ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है जैसे आप गोविंद को अर्पित होकर उनके सहारे प्राणी मात्र की सेवाओं में तप और साधना में लगे हैं और फिर विधि राखिये राम ताही विधि रहिए आपका जो भाव है मैं भी उसी के साथ जीना चाहती हूं मैंने भौतिकताओं की इस असत्य को राजमहल में जी देखा है इस अज्ञान को मैंने पा लिया है इसलिए इसको त्यागने में मुझे जरा सा भी संकोच नहीं है ये तो पाप है इसे मैं छोड़ना चाहती हूँ विवाह हो गया अब ब्राह्मण देवता ने उसको बताया भी था कि भाई मेरे पास जो झोपड़ी जो है उसके दरवाजा नहीं है एक फटी सी चटाई है जो मैंने झोपड़ी में बिछाई है एक मट्टी का घड़ा है जिसमें पानी भरा है और लकड़ी के एक टुकड़े से ढक रखा है और ये लोटा मेरे हाथ में और कुछ भी नहीं है देखा महाराज इतना बहुत है बहुत काफी है चलेगा लीजिए साहब ब्राह्मण देवता के साथ राजकुमारी बिना कुछ ही दहेज के ब्राह्मण ने लिया नहीं और राजकुमारी ने भी लेने दिया नहीं वो आगे जब जो झोपड़ी में आए तो राजकुमारी ने देखा कि जो उन्होंने कहा था वो सत्य है एक फूस की झोपड़ी है एक चटाई है बिछी हुई है और एक लकड़ी का मटका है जो ऊंचे से स्थान पर उसने रखा हुआ है जिसके ऊपर एक लकड़ी के टुकड़े से ढक रखा है मट्टी के घड़े को हा उसमें पानी भरा है और उसके ऊपर एक आधी रोटी पत्ते से ढकी हुई है राजकुमारी ने कहा कि ये आधी रोटी कैसी है उनका ऐसा है कि सवेरे एक भक्त एक रोटी दे गया था तो आधी मैंने खा ली और सोचा कि सायकाल और कुछ नहीं मिलेगा तो इसी को ले लूंगा तो वही आधी रोटी है जो मैंने बचा के रखी हुई है वो लगी रोने कल आप क्यों रोती हो मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है वो वैभव नहीं है वो ऐश्वर्य नहीं है कुछ भी नहीं है मैं तो नारायण को अर्पित होके जी रहा हूं तो राजकुमारी ने कहा जो आपने कहा था वो सच नहीं था बोले क्यों बोले आपने तो भगवान पर आधी रोटी का भी भरोसा नहीं किया था जो बचा के रखी इसलिए रो रही आज यदि आपको ईश्वर के सहारे जीना पड़े आपको ईश्वर पर यकीन ही नहीं है विश्वास ही नहीं है प्रभु पे विश्वास खाय पे है एफ पे है नौकरी में हा? जो खजाना भर के रखा उस पे, भगवान पे भरोसा है ऐसा नहीं कि अबड़ी नहीं रहेगी ऐसा नहीं कि धन नहीं रहेगा ऐसा नहीं कि आपका घर नहीं होगा ये सब सब होते हुए भी ये सब को हरी निमित करके जीने का भी आपका मन नहीं है आप सब की पीठ पर बैठना चाहते हैं और भूल जाते हैं कि वह असुर है वो आपको खा जाएगा आपके जीवन को मिटा देगा आज उसी पैसे के लिए ही तो आपका हर नाता रिश्ता आपसे टूट रहा है आज पेट देखो अकाल पड़ता है ना अकाल तो मालूम है जानवर कब मरते हैं चिड़ियां कब मरती हैं जब सारे आदमी मर जाते हैं तब पशु पक्षी मरते हैं मालूम क्यों आदमी के पास अब एक महीने का बाकी बचा उसकी चिंता में वो कल मर जाएगा उनतीस दिन का छोड़ जाएगा वो कुत्ता खाएगा भूख से नहीं चिंता से मर जाएंगे आप और कुत्ता तो तब मरना शुरू करेगा जब उसे मिलना बंद होगा आप तो छह महीने का रख के आज मर जाओगे और आपने जो सात पीढ़ियों का बटोर रखा उसी की चिंता में ही तो आज मर रहे हो बटोरे रखा है फिर भी मर रहे ऐसे लंबा सोई पीठ पर बैठे हुए भागवत कथा कहती है कि इन असुर को इन असुर विचारों को इन गंदे विचारों को छोड़ो क्योंकि अगर ईश्वर में बसना है अगर मर के मोक्ष पाना चाहते हो तो अभी से ईश्वर में बसना आरंभ कर दो कि नारायण ना आप ही मेरा सर्वस्व है कोई अज्ञान अब नहीं है मुझ में। नारायण पति के रूप में भी आप हैं पुत्र के रूप में भी आप हैं पत्नी भी आप हैं भाई और बांधव भी आप हैं क्योंकि आप यदि आत्मा होकर उनमें न गोविंद तो वो सब कहा है? है कोई तो जब कोई नहीं है आपके बिना तो नारायण आप ही है, आप हैं आप ही आप हैं हमें कोई असुर नहीं चाहिए हे सुरेश्वर हम आप ही को आपके रूप को जाते हैं हम आपको अर्पित हैं इस भावना से नारायण को अर्पित होकर के जियोगे हो तो गोविंद मिल जाएंगे यही भागवत का रहस्य है आगे चलती है कथा कि कालिया नाग है थोड़ा बहुत तो संक्षेप में जा रहे हैं क्योंकि आप काली का तो दिन है ना बीच में कालिया नाग है काली देह में रहता है बड़ा भयंकर है जल को छू लेता है सब विष विष हो जाता है गौ बछड़े पानी पीने जाते हैं मर जाते हैं गोपाल जानते हैं तो वहां वो नारायण लीला करती है काली देह की कथा सुनी भगवान कालिया नाग को इसलिए नहीं नाथते नारायण आपको अपनी सत्ता दिखा रहे हैं अरे नारायण कालिया नाग इसलिए नाथते हैं कि तू भी नाथ क्योंकि वो तुम्हें भी तो बस रहा है ये कालिया नाग है इसके भयंकर दस फन है कालांतर में सात दिखा रहे हैं वो वासुकी के हैं कालिया के नहीं है कालिया के दस ही फन है बड़ा भयंकर नाग है और जो जल के भीतर छिपा हुआ है गरुड़ जी के भय से वहीं छिपा हुआ है डरता है वो क्योंकि गरुड़ उसके पीछे पड़े हैं तो भगवान लीला करते हैं बालक को गेंद मारते हैं और वो गेंद सीधा नारायण बालक को गेंद देने के बजाय काली देह में डाल देते हैं तो अब लड़के कहते हैं कि तुमने गिराई है तुम ही लेके आओ तो गोविंद काली काली में छलांग लगा देते हैं काली दह में भगवान क्या करते हैं छलांग लगा देते हैं और फिर कथा का विस्तार स्वामी जी ने आपको बताया कि नारायण कालिया नाग को नाथते हुए ऊपर आते हैं तो उसके फन पे भगवान क्या करते हैं नृत्य करते हैं यदि तूने जीवन के क्षणों को कृष्ण का नृत्य कराना है तो इस कालिया नाग को नाथ ले ये दस इंद्रियों का दस फन वाला कालिया नाग ही तो कालिया नाग है तेरे जीवन को काली दह बना रखा है ये दस इंद्रियां जब दस बन जाती हैं, तो तू दशान ब्राह्मण होता है ये दस इंद्रियों का दस फन वाला नाग है कालिया नाग है इसको नाथे बिना तू तो कोई भक्ति रस नहीं पा सकता तू तो भक्त नहीं हो सकता स्वांग का नाम भक्ति नहीं होता है कि मुंह में राम बगल में हां भौतिक जगत की छुरी है हाँ, क्या इसी को भक्ति मार कहोगे क्या नारायण का और भक्ति माता का अपमान करोगे तुम हम हाँ? जो आज की कथा वाचकी का रूप बन के रही दुर्भाग्य से क्या माता को इतना सस्ता करोगे तुम तो तुम्हारे जीवन के मूल्य क्या रह जाएंगे सोचो विचार करो सब के सब कालिया नाग को न थे बिना तू भी कुछ नहीं पा सकता सारा पोथा सारा विद्रोता भरी रह जाएगी इन इंद्रियों का निग्रह करना दस इंद्रियों को रथ के दशरथ बनना अथवा कालिया नाग को नाथने के बाद ही जीवन का हर क्षण कृष्णमय है अमृत है नृत्य है हर सांस नृत्य है बजे जाओ सुख से कि मेरी तो गिरधर गोपाल तू दूसरो ना कोई उससे पहले मेरे ना गिरधर गोपाल बाकी सब कोई ऐसे बाटे भजन क्यों गाते हुए यहां आकर के मंदिर में कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई बोलो मेरे ना गिरधर गोपाल बाकी सब कोई ऐसे गा कम से कम ईमानदारी से मंदिर में आके सच तो बोलो झूठ क्यों बोलते हो क्योंकि गिरधर गोपाल ही तुम्हारे नहीं है बाकी सब कोई हाँ सारा सत्य जगत तुम्हारा है ये मेरा है वो मेरा है वो उसका है उसने ऐसा कि... बस यही सब कुछ तो है तुम्हारे पास है कहते स्वामी जी जो मीरा ने गाया था हम गा रहे हैं हमने कहा पहले मीरा तो बन के दिखाओ है नहीं तो जो तुम हो वो गाओ क्या गाओ कि मेरे नो पाग बाकी सब कोई ये गाओ तो कम से कम इस भजन में ईमानदारी तो रहे सच्चाई तो रहो झूठ तो नहीं बोल रहे क्योंकि जब तक ये कालिया माग नहीं न था जाएगा इस गीत में कोई रस नहीं आएगा मिया ने नाथ रखा है तू भी नाथ ले भगवान भोले भंडारी भी गले में नागों को और बुच्छों को पहन करके हाँ, दिखाते क्या है कि एक और आभूषण बन गए कि जिसने दस इंद्रियों को रुपीस दस फन वाले कालिया नाग को नाथा जो इंद्रियों के रहते हुए भी इनके विष से नहीं बसा जाता ये विष उसके शरीर पे नहीं चढ़ पाता ये इंद्रिया उसको विषाक्त नहीं कर पाती वही है राजी वही तो होगा भोला भंडारी इतने सुंदर सुंदर कथानक और उनको खाली तो नाटक करके जाते जीवन में उतारते नहीं क्यों क्यों नहीं उसे अपनी जिंदगी में उतारते हो क्यों नहीं उसको अपने जीवन का अमृत बनाते हो तो नारायण ने कालिया नाग नाथा है क्योंकि जब तक ना नाथा जाए कालिया नाग आगे जो रहस्य लीलाएं हैं गो गोपियों की उसका अमृत तुम नहीं पा पाओगे तुम जब अपने स्तर पे देखोगे तो तुम्हें तो दुर्गंध दिखाई पड़ेगी जबकि वहां अमृत ही अमृत आशक्त व्यक्ति जब आसक्त भाव से देखेगा हाँ, कहा कहानी है कि गाय खड़ी बाजार में एक जोड़ी आंख देखती है कसाई की तो क्या देखती है मांस दूसरी जोड़ी आंख की व्यवसायी की देखती है तो क्या देखती है धंधा दूध किता और एक जोड़ी भक्त की जब देखती है गाय को तो वह मां में, गौ माता में तैतीस ती करोड़ देवताओं का साक्षात दर्शन पाती है तो जब तक तुम्हारी कसाई और व्यवसाय की आंख है तुम्हारी कसाई और व्यवसाय की मनोवृत्ति है मैं तुमको कोई रास लीला नहीं दिखाऊंगा अपने आप को मानजो और फिर दिखाऊंगा कि वो लीला ही तुम्हारे जीवन का अमृत है महारास ही जीवन का रास है उसी में सारे रहस्य छिपे हैं और वही मोक्ष है पहले कसाई और व्यवसाय से आसक्त से विषांत से ऊपर उठकर उस अनासक्त भाव गोविंद में आओ पहले दस इंद्रियों का दस वाला कालिया नागनाथ हो और तब लीला होगी अब देखा अब थोड़े से में, तुम्हें थोड़ा संक्षेप में मैं इस कथा का रहस्य देता हूं क्योंकि समय भी समापन की ओर जा रहा है थोड़े से मैं एक रहस्य ले लो हां इसका अमृत लेके जाओ प्यासे मत जाओ कम से कम आज का भोजन तो दे दूं ये पता है कल तक भूल जाओगे याद नहीं रहेगा याद नहीं रहेगा वसुदेव इसीलिए कहते हैं मुझे भी याद नहीं कि मैं बाल कन्हैया को वहाँ छोड़ के आया हूँ योग माया क्या आते ही मेरी भी सुधी चली गई क्यों तेरी जो चली जाती है यही तो दिखाना है ना आज मुझको वरना मेरी तो हर सांस गोविंद में है भला वसुदेव नारायण को क्यों भूल सकते हैं ये तो भगवान का ही रूप है नारायण की विभूति है नारायण की इच्छा के लिए लीला के लिए भगवान वसुदेव प्रकट हुए हाँ समझ में आता है तो, तो दो मार्ग है बेटे हाँ, थोड़ा संक्षेप में फिर बाकी लीलाएं कर लेंगे हाँ दो मार्ग तुम्हारे पास एक रहा कंस है और एक मार्ग कृष्ण है कैसे क्यों कंसकार तो बताया ही है मुआत मिथ्याभिमानी मन ही तो क्या है कंस है और हर बालक हमें हर व्यक्ति कृष्ण सा ही जन्मता है वेद की रिचा है पहले से सुन लो समोहे वायाशत नरस्तो कस्यो वा कि सोहे ध्यान करो सामाने संयुक्त मोहमाने मोहमाने मोहाशक्ति स मोहे आशत आशत माने अघाना तो सहा स कि जब मैं मुंह था आशत तू ही अघा रहा था मुझे हे आत्मा हे गोविंद मैंने सोचा मैं इसको भोगता हूँ मैंने सोचा मैं संसार को भोगता हूँ मैंने सोचा कि मैं आशक जगत को भोगता हूँ मैंने सोचा कि मैं इंद्रियों को भोगता हूँ लेकिन इन इंद्रियों की इसको यदि तू शक्ति ना देता सामर्थ ना देता तो मैं किसे भोगता तो भोगा तो अपने ही इंद्रियों की सामर्थ को वो चली गोविंद तेरे तेज से तो जब मोहा सकता तब भी तू ही अ था और मैं अभिशत अंधे की तरह बाहर भटक रहा था दूसरों को धन्यवाद दे रहा था होता यदि नपुंसक न ना होता इंद्रियों में ताकत तो मैं भोगता किसे तो भोगा अपनी ही इंद्रियों को और उनकी सामर्थ्य को और वो चली ये आत्मा गोविंद तेरे ही तेज से तो सोमो हे आशत हा? तथा व तथा नरस्तों नरस्तो कष और संतान की भी जब कामना उठी मैंने तुझी से कहा कि हे आत्मा हे यज्ञ हे गोविंद हे कृष्ण मुझ पर भी दया कर मुझे भी संतति से वरत करते मैं तो बालक बनाना नहीं जानता गोविंद मुझको भी मेरे परिवार को भी अपना रूप दे एक शिशु दे तो क्या किया वी जो उत्पत्ति के ज्ञान से रहित हैं, जिन्हें कण बनाना तन का नहीं आता उनको भी ऐसे न और बांझों को भी दिया ही तूने उत्पत्ति से वरद कर दिया हे गोविंद ये तेरी ही तो लीला है मैं कहूं कि वो बेटा मेरा है कैसी बड़ी मूर्ता है क्योंकि शरीर रूपी जेल में शरीर तो जेल है ना इस मनकंस का राज है ना शरीर में इंद्रियों से तुम बाहर बाहर भाग रहे हो और वसुदेव वसु माने अग्नि और देव माने देवता अग्नियों का देवता वसुदेव अर्थात आत्मा और देवकी अर्थात ब्रह्म ज्वाला तो वसुदेव और देवकी आज भी तो शरीर रूपी जेल में अन्न को शिशु के रूप में उत्पन्न करते हैं और जब वो बालक कृष्ण सा प्रगट हो जाता है क्षमा करना आप सब नंद और यशोदा बन के ही तो पालते हैं लेकिन अज्ञानी हैं मेरा मेरा गाते अरे लाल तो वशुभो और देव जी का ही रहेगा लेकिन भल नंद और यशोदा को उन्हें जानते हैं कि कृष्ण का बेटा वो तो जानते हैं उन्हीं का बेटा है जैसे आप भी कहते हैं मेरा बेटा है तो वहां भी तो आप ही की लीला हो रही क्या वसुदेव हाँ क्या नंद यशोदा जानते नहीं वे तो नारायण की विभूतियां हैं क्या हर पात्र नाटक का जो मंच पे नाटक कर रखे ये नहीं जानता कि वो कौन कौन क्या क्या है नहीं वो आपको आपका अभिनय करके दिखा रहे हैं आपको आपका रूपक पढ़ा रहे हैं आपको आपका सत्य ज्ञान करा रहे हैं कि आज भी वो हर बालक जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ उसे वसुदेव अग्नियो का देवता आत्मा और देवकी अर्थात ब्रह्मज्वाला ने ही उत्पन्न किया था तो कब तुझे आता है एक लड़का बनाना उंगली बना पहले और जब वो लड़का जन्म ले लिया वो बालक तेरे घर में प्रकट हुआ तो तुम वस्तुता ईमानदारी से सच्चाई से नंद और ईशोदा भरी तो उसे पालते ही तो बनाया कब्था तुमने लेकिन आज वसुदेव जी को भी हाँ आज नंद को भी भ्रम है वो कहते है, मेरे बेटी नहीं मेरे तो कन्हैया ही पैदा हुई क्यों क्योंकि नीला हेर के दिखा रहा कि है कि ये मोह सत्य तू भी तो ऐसे ही सोच रहा है तेरा दम्ब तेरा ज्ञान आज तुझे सत्य को पाने नहीं दे रहा है इसीलिए तो तू भटक रहा है इसीलिए तू हर सांस पाप कर रहा है आसक्त जगत में फंसा बैठा है बालक तो वसुदेव और देवकी का है चाहे इसी घर में किसी के यहां प्रकट हुआ है वो है तो गोविंद और हम सब नंद और यशोदा ही तो हैं लेकिन माया के कारण योग माया की लीला के कारण आज नंद और यशोदा भी मानते हैं कि कन्हैया सिर्फ उनके हैं सिर्फ उनके हैं उन्हें जानते हैं कि ये नंद अवसुदेव और देव की ये लीला कहे के लिए की तुम्हारा ज्ञान पालने के लिए तुम्हें बताने के लिए कि पड़ोसी का बच्चा या तेरा बच्चा दोनों वसुदेव और देवकी के द्वारा ही प्रकट हुए हैं और तुम सब सिर्फ सबसे बनके उसे पाल ही रहे हो तो फिर भेद क्यों करते हो एक का हक मारकर दूसरे को क्यों चिलाना चाहते हो इस पाप में क्यों आते हो समझ में आए तुम तो, तो यहां इस लीलाओं में जैसे कि उखल की कथा में आपने अपना रूप पढ़ा वो भी ऋग्वेद में बड़ी सुंदर ऋचा है उसकी क्या कि है देवी देवी स्वरूप स्वरूप कहते हैं सगुण को स्वरूप माने सगुण साकार स्वरूप सारे सगुण साकार को प्रकट करने वाले हे गोविंद हे ईश्वर मुहत मूत माने हम स्वरूप कहूं कि सारे सगुण को प्रगट करने वाले मूत माने और हर खिलौने में स्वयं बच जाने वाले कैसी विचित्र बात है कि वो सारे सगुण साकार को प्रकट कर रहा है और मूहत और स्वयं आत्मा होकर अपने हर खिलौने में बना हुआ है क्या वेद की रिशा है कितना सुंदर मनोरम सत्य हमारे सामने और हम है कि पीना ही नहीं चाहते हैं कि जिस दिन वो उखल से अलग अलट जाएगा तो क्या होगा ना? राम नाम सत्य समझ में आता है? तो कहा कि स्वरूप कृतनु मुहत के संपूर्ण सगुण साकार को प्रकट करने वाले कृतनु हे कलाकार तू ना हो तो ये कृतियां कहां आएंगे और मूहतए और ऐसा चित्र चितेरा है कि बनाता है चित्र और स्वयं बन जाता है उसी आत्माओं के कि है हाँ, माने अलौकिक दुगा दुधारी गुओं की भाती सचराचर का आत्मा होकर दोहन करने वाले हे गो द्वाले जो रसी देवी देवी कि सरो हाथ में आत्मा होकर हाथ आत्म ज्वालाओं में यज्ञ करती हर जीव को तृप्त करती तेरी उस मनोहारी छवि अर्ध चंद्राकार ह हाँ? वो जो माने चंद्राकार तिलक और दोनों है ना एक चांद यहाँ है और एक चांद हाथ में है सुरुआ का तो जो हाथ में लिए शुरुआ निरंतर आहुतियां देती भाल में अर्ध तेरी उस मनोहारी छवि का हे गोविंद कृष्ण देवी देवी मैं घट घट क्षण चिंतन करने लगा जिस दिन तुम चिंतन उसका उस मनोरम का सचराचर में करने लगोगे वेद कहता है तुम कृष्ण को पालोगे उस क्षण से तुम मुक्त हो चाहे जीवन कहीं तक जाए मोक्ष तुम्हारा वहीं तय हो जाएगा और जब तक तुम इस में को नहीं पाओगे तुम चाहे जितनी माला पाओ चाहे कितने हवन यज्ञ करो तुम्हारा कल्याण होगा मोक्ष नहीं होगा और सारा शुभ मिल जाएगा जिस अभीष्ट के लिए तुम हवन यज्ञ करोगे नारायण कृपा करके वो तुम्हें दे देंगे मोक्ष नहीं देंगे मोक्ष उसी को तो देंगे जो समर्पित करे अरे भाई जब तुम मेरी नाव में बैठोगे ही नहीं मैं तुम्हें पार कैसे ले जाऊंगा बोलो तुमने जो कहा था मेरी जमीन पर एक पेड़ और लगा दे मैंने कहा ले, ले। तूने यज्ञ किया मैंने दे दिया कल्याण तो किया जो तूने मांगा सब दिया लेकिन जब तुम कहोगे कि नहीं गवर्नमेंट अपने मिला लो तो जब मेरी नाव में आओगे तो तुम मिलाऊंगे कैसे मिलाऊंगा मैं सोचो huh? तो यहाँ मोहांध मिथ्या अभिमानी मन को ही कंस के रूप में भगवान ने लीला में हमें दर्शाया है ये जो कंस कंस आए हैं हैं ये जो कंस का जो देवता प्रगट हुए नाटक करने के लिए तुम्हें समझाने के लिए वो तुम्हारे मन का रूपक है तुम्हारे मन को बिंबित कर रहे हैं एक पात्र के रूप में महाविष्णु एक सचराचल व्यापी लीला में नारायण प्रकट हुए हैं तुमको तुम्हारा सत्य पढ़ाने के लिए की तुम्हारा मोहान्ध मिथ्याभिमानी मन ही कंस है और इसके दो पत्नियां हैं क्या है नाम के अस्थि और प्राप्ति मन कांस तुम्हें बांधता है विषयांधता में मोहाशक्ति में फिर अस्थि यह ले रहा है प्राप्ति मुझे यह और मिल जाए इसी में तुम्हारा जीवन नरक बनने लगता है बोलो क्या सुखी हो अस्थि और प्राप्ति ने गांठे लगाई कर्स ने बांधा और फिर सारे असुर जो हैं वो तुम्हारे जीवन का सर्वनाश करने लगते हैं झूठ प्रपंच फरेब ये सारे असुर यही तो हैं जो कथा में पढ़ रहे हो पात्रों के रूप और इस प्रकार जब तुम्हारा जीवन संकीर्णताओं में क्षुद्रताओं में मैं और मेरों में इस पाप में लिपट करके नष्ट होने लगता है सड़ने लगता है तब क्या होता है तब कंस सोचता है कि तुम बंदर बन के बहुत नाचे हो आंगन में उसके अस्थि और प्राप्ति ने भी अच्छे से बांधा है तुमको और सारे असुरों ने तुम्हारे जीवन के अच्छे बाजे बनाए हैं गाए हो तुमने भजो राधे गोविंद हाँ गोविंद हरे गोपाल हरे कंस की गोद में बैठ करके कंस बड़ा प्रसन्न है बोला गाए जा कोई फर्क नहीं पड़ता मत गा गीत मेरे उसी के गा लेकिन बै जाएगा तो तोड़ लेता है कंस तुम्हें तुम्हारे जीवन का सर्वनाश और नरक बना देता है तो वो अपने है, उनके ससुर हैं उनका नाम क्या है मैं भूल गया हूं क्या नाम है जरा संध बिल्कुल ठीक कहा तब तो वो अपने तुमको पैकेट में बांधता है कोरियर से भेजता है किसके पास जरा जरासंत के पास एक चिट लगा करके क्या क्या आपकी बेटियों ने मैंने और सारे आसनों ने मिलकर इसके जीवन का खूब सर्वनाश किया है इसको मनुष्य की योनी में एक बहुना हलवा सा बना दिया है ये ये पशु से भी है बिल्कुल खत्म हो चुका है लीजिए अब आप भी इसका आनंद लीजिए ये भोग सामग्री अब आपको अर्पित करते हैं जरा संध के पास तुम बाकायदा कोरियर से भेज दिए जाते हो पार्सल बना जरा शब्द होता है जीर्ण होना कमजोर होना जरा माने बुढ़ापा जरा माने जीण होना कमजोर होना और संध माने संधिया वो रोग व्याधियां वो बीमारियां वो रोग जो बन के सरा जरा संध तुम्हारी संधियों को तोड़ते हैं तुम्हारे जीवन का नरक बना देते हैं लो कहां पहुंच गए आप तुम तो? अस्पताल में किसके पास जरा संध के पास उसने कहा हा भाई जमाता ने मेरे दामाद जी ने और मेरी बेटियों ने बड़ा बढ़िया बड़ा मनोरम उपहार दिया है बजता है गोल लेकिन है खाने का बिल बहुत बढ़िया रहता हमारे ही गोल में उचित है गाने दो इसे चिड़िया एक आदमी ने तोता पाला एक आदमी ने तोता पाला और सबने कहा पगले इसका कुछ इंतजाम करने से बिल्ली खा जाएगी बोला कोई इंतजाम करने की जरूरत है मैं पढ़ा ना दू तो उसने तोते को रटाना शुरू कर दिया बिल्ली आए तो उड़ जाना क्या जा रटाया बिल्ली आए तो उड़ जाना बड़ी मेहनत करी दिन रात लगा सिखा दिया उसने। अब तोता हमेशा गाए बिल्ली आए तो उड़ जाना और बिल्ली आई और तोता गाता रहा बिल्ली आए तो उड़ जाना और बिल्ली उसे खा गई तुम्हारा बजो राधे गोविंद जरा संध के पेट में बिल्ली आई तोता गाता रहा रामे गोविंद भी लिखा शायद इसी को तुमने भक्ति मार का है। अरे भक्ति तो महिमा मई माता है भागवत में आओ उसके दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य सबको सम्मानित करोगे जब तक उसके बेटों का सम्मान नहीं करोगे माता आशीर्वाद नहीं देगी बेटों का अपमान करोगे मां कैसे आशीर्वाद देगी हाँ तो जरा संध ने कहा उचित है लाओ हम इसका भोजन करते हैं हाँ तो जरा संध ने सारी संधियां तोड़ी आधी पादी खा गया वो तुमको और जो तुम बाकी बचे तो खाते खाते जरा संध को ध्यान आया कि भाई मिल बांट के खाना चाहिए मैं अकेला क्यों खा रहा हूं इसे ये तो बड़ी गलत बात है हाँ। तो उसका एक बड़ा घना दोस्त है बड़ा प्यारा मित्र है अतिशय प्रिय परम सखा है और उसका नाम है काल यवन क्या नाम है जोर से बताओ भाई काल यमन काल माने समय यम माने बीज और न माने नहीं वो वक्त जो तुम्हें चिता की लकड़ियों पर निर्बीज कर देता काल यवन खा जाता तुमको और धूम्रमान से पितृयान से आवागमन को चले जाते थे बोलो ये एकांस की कथा समझ में आई तुम्हारी हा ले फिर पढ़ लेना ये स्वामी जी बताएंगे बोलो कथा समझ में आई लेकिन एक रास्ता वेद ने कहा और भी है शुक्र कृष्ण गति है शाश्वत जगत की दो गति हैं ये तो भूम्र था पित्र था कंस का मार्ग था आओ गोविंद की राह वो भी दिखा दो तुम्हें वो शुक्ल मार्ग है जिसका देवयान है और हे अर्जुन जिस मार्ग से गए योगी कि पीछे आने वाली गति नए है हां अन्य आवर्तते पुनः हन्न हाँ, आवर्तते कि अन्य हाँ, वो अनावर्त है वो पुनः आवर्त नहीं होते वो फिर आते नहीं हैं जहां पीछे आने वाली गति नहीं है हाँ? बोलो एक में अनावृत्ति है और दूसरे में आवृत्ति है वो कैसी है हाँ, एक क्या है हाँ अनावृत्ति कि वो वह आवृत्ति नहीं है वो क्या है कि नारायण सबसे पहले कहां प्रकट होते हैं बताओ कंस की तुम इस जेल को गोविंद का धाम बना दो वेद ने कहा यह शरीर जेल है हा है जहां आत्मा जेलर है और जीव कैदी है जेल में दोनों रहते हैं क्या बात है हाँ? कहा यह शरीर जेल है और मनुष्य की योनि को तुम सजा मान लो तो जब जब कैदी जेलर के विपरीत जाता है बड़ी मार खाता है तो तुम भी खाते हो मार विषांत जगत में लेकिन अगर कैदी जेलर के अनुरूप हो जाए उसकी इच्छा में आ जाए तो बड़ा सुखी रहता है जेल में भी रहता ही नहीं रहता अगर जेलर को कैदी अर्पित हो जाए तो खाना तो वही खिलाता है क्या चिंता है आज भी वही खिला रहा है क्या चिंता है हाँ? और जब जेलर के साथ अच्छा व्यवहार करता है जेलर कोई समर्पित होकर कैदी रहता है तो उसे पैरोल भी मिल जाता है बीच बीच में क्या मिलता है पैरोल समझते हैं ना छूट मिल जाती है कि कुछ दिन जेल से बाहर भी निकल के घूम सकते हो तो तुम उसी शरीर में पैरोल लेकर वो समाधि योग मार्ग से लोक लोकांत्रों का भ्रमण कर सकते हो ये पुण्य स्थली बन जाएगी यही शरीर तुम्हारा लेकिन जेलर के विपरीत जाकर के तुम पैरोल मांगोगे कौन देगा तुम्हें हां तो सबसे पहले गोविंद कहां आते हैं गोकुल में आते हैं गो माने इंद्रियों के कुल में जब गोविंद विराजे तो जीवन गोकुल हो जाए और जब देह गोकुल होती है तो विचार सहज ही वृंदावन हो जाते हैं हा क्या बात है अगर जंगल में भेजूं तो मैं शेर की डकैत की चिंता में आद्र हो जाओगे नहीं हो जाओगे और हरि को अर्पित होकर वन में तप करने को जाओगे एक एक पेड़ जगमग लगेगा कितना सुख मिलेगा जंगल वही है नहीं है क्या यही बात है भाव बदला तो दृश्य बदल जाता है भाव बदलता है उपलब्धि बदल जाती है लक्ष्य बदल जाते हैं राहें बदल जाती हैं तो जब इंद्रियां गोकुल हैं, जहां हर इंद्रियों से नारायण को ही ग्रहण करते हैं हम कितना सुख है हा? गोपाल हर जगह है हर और है हम सब में व्याप्त है जब इंद्रियां बनी गोकुल विचार वृंदावन हो गए अब के जंगलों में न ईर्षा है न द्वेष है न लोभ है न चिंता है न घृणा है न आसक्ति है क्या है भगवान की मनोरम लीलाओं के या अंश हैं, वही दृश्यावलियां हैं हर क्षण झूमता हुआ है सब में नारायण हैं, सब मेरे हैं कितना बड़ा आश्वासन है क्या रोड से गोविंद मेरे को घेरे है मजा ही मजा है हाँ सबको अर्पित है गोविंद भाव से जब सबके हम हैं तो सब तो हमारे हैं तो फिर कमी क्या है बस ये मंत्र है यही समझने वाला है तो जब इंद्रिया हुई गोकुल विचार वृंदावन हो गए तो फिर चलो कहां कंस के भय को खत्म करने के लिए फिर तो हम कहां जाएंगे बोलो फिर तो चलो कहां मथुरा मथुरा मत माने मंथन करना हाँ दही मंथन हाँ दधी मतते है ना हाँ दही बोलोते ना तो कहां चले मथुरा मथुरा मत माने मंथन करना और उर्माने आओ अंतर हेलवे को मत डालें आज मत डालें गोविंद की इन कथाओं को एक एक रोम-रोम में मत करके भेज दें और कहा है मथुरा कौन सी नदी के किनारे कौन सी नदी के किनारे क्या मतलब यमु यमराज मौत यमु ना है मौत नहीं है जहा गोविंद है वहां ये दो रास्ते ये दो मार्ग हैं ये दो रास्ते हैं एक असत जगत है जहां पीड़ा ही पीड़ा है जहां असत्य है अज्ञान है स्वयं को धोखा देने की अपने से विश्वासघात करने की मनोवृत्ति है और एक दूसरा मार्ग है जहां आनंद ही आनंद है हर क्षण गोपाल में रमा है हर क्षण उसकी मनोहारी छवि में बसा है क्या बात है कि जहां देखता हूं एक ही भाव आता है गोपाल आप ना होते तो ये सब कहा होते नारायण ना अब हर रूप में रूप तुम्हारा है नारायण आप हर उ और आप न पेट भरे तो पेट किसका भरेगा यही तो ईश्वर को अर्पित होने का भाव है गोविंद अब आपसे हट की इच्छा भी किससे करेंगे यदि आज इस आशा जगह से कहूं कि मेरी अतृप्तियों को पूरा कर दूं, तो गोपाल मैं अपने को ही क्या मुंह दिखा पाऊंगा क्योंकि जब आपसे अतृप्त होऊंगा, तभी तो इससे मांगूंगा तो नारायण ना आपका अपमान कैसे करूंगा गोपाल मेरी तो तृप्ति आप हैं। आप मालिक हैं इस चराचर रूपी बाग के गोविंद मैं माली हूं आपको अर्पित माली बाग में चाहे किसी पेड़ की सेवा करे पेड़ों पे खाद चढ़ाए सींचे माली पेड़ों से ये तो नहीं कहेगा कि मैंने तेरी मदद करी है तू फल दे मुझे ये तो यदि माली पेड़ से कहे कि मैंने तेरे पे खाद चढ़ाई है ला तू चार फल दे मुझे तो माली चोर कहलाएगा बोले नहीं कहलाएगा क्या तो तेरे हर पेड़ की सेवा करूंगा लेकिन मालिक अगर कोई इच्छा भी होगी तो तुझे से तो करूंगा तुझसे तो हट के आज दूसरों से काम ना करूं नारायण ये तो आपका अपमान होगा यह कैसे करूंगा आप अपने हाथों से गोविंद इन पेड़ों से जो फल दे दोगे श्रीहरि वह आप ही की कृपा जान की धारण करूंगा मैं तो एक फल नहीं ले सकता आप चाहो बीस दे दो आपकी इच्छा क्योंकि माली बाघ की सेवा करता तो पेड़ों से दाम नहीं मांगता कि तनखा लाओ वो तो मालिक ही देता है तो गोविंद मैं यहां असत्य का आचरण कैसे करूंगा नारायण हर ओर आप आप ही का बगिया है ये सचराचर आपका बाग है गोविंद हम तो की आप ही के चरणों में अर्पित हैं आपके नाम क्या ही धुन गाएंगे सचराचर की सेवा करेंगे हर भक्त के पैर की धूल को माथे से लगाएंगे कि गुरुता के गरुता का भारत कौन जन जन की चरण रज को हम भाल तिलक जानते हैं ठीक है मर्यादा है है वस्त्र की मर्यादा है, ये झुकेंगे प्रणाम करेंगे लेकिन में गोविंद आप इनमें विराजते हैं हम हर भक्त के तलवों को और इच्छा कामना नहीं करेंगे किसी से गोपाल आप जिस पेड़, पेड़ से जो तो भी फल दिलाएं आपकी इच्छा उसे पुनः आप एक ही बाव की सेवा में लगा देंगे शरीर भी आपका है जैसा आप रखोगे वैसा रहेगा हाँ हम तो आपके निमित्त हैं इस भाव से भी तो हम जी सकते थे किस कीचड़ दलदल का निपटाना ना होता इतने पाप ना होते सी कर्म में पुण्य और पाप नहीं है भावना में ही पुण्य और पाप होता है इसीलिए एक कत्ल पर फांसी है तो 500 कत्ल कतल परम वीर चक्र है क्यों क्योंकि वहां युद्ध में देश और जाति की रक्षा के लिए शत्रु संगारे हैं तो उसको परम वीर अवार्ड मिला है हां महावीर अवार्ड मिला है लेकिन जब अपने मन की लिप्साओं से प्रेरित होकर एक व्यक्ति की हत्या करी है तो फांसी की सजा हुई है यदि कर्म में खोट होता तो दोनों को अलग सजाएं क्यों होती दोनों के अलग फल क्यों होते नहीं फल भावना का है किस भावना से किस कर्म को कर रहा है तू तो, पुण्य और पाप उसमें है ना कि कर्म में कि तो जिस दिन भावना गोविंद हो जाएगी तेरा हर कर्म पुण्य होगा हर सांस तप होगी भोजन लेना भी स्वयं में एक यज्ञ होगा क्योंकि नारायण स्वयं तो यज्ञ के द्वारा उसे जीवती में रक्त में ऊर्जा में लौटाएंगे तो तत्क्षण फल पाएगा तो चाहो तो महा होकर एक के जीवन, जीवन, जीवन और चाहो तो इंद्रियों को गोकुल बना लो विचार वृंदावन हो जाए और फिर आव मथ डालें उर्क को हृदय को मथुरा का आनंद ले है मथुरा कहा यमुना के किनारे मरा यम मरा कंस तो ये मुंह है जिसने मन को मारा वो अमर हो गया जिसे मन ने मारा वो भटक गया नाथ में वुदेव की इस अमृत में लीला में हमने अभी तक देखा कि वस्तुतः तो वेद की ऋचाओं को श्रीमद भगवत गीता के द्वारा दिखाए गए उस दो मार्गों को सकाम मार्ग धूम्र मार्ग पितृयायान और दूसरा शुक्ल मार्ग जिसका देवयान है उसी को भगवान अपनी लीला में स्पष्ट रहे हैं आपने विस्तार से इस कथा को जाना भगवान की लीलाओं में हमारे ही व्यक्तिगत जीवन में हम किस प्रकार ईश्वर को धारण करें हमारे मन के संदेहों को नारायण लीलाओं के द्वारा किस प्रकार स्पष्ट करते हैं उसी की कुछ और लीलाओं को हम लेके चलते हैं और हाँ, फिर कथा तो आपकी बहुत आगे तक पहुंच गई है हमारे स्वामी जी ने आपको हाँ, द्वारिका में भेज दिया है और हम हैं कि भी भगवान की बाल लीला में ही बैठे ह गोविंद हरिओम नारायण कन्हैया छोटे से बाल कन्हैया छोटे से है कृष्ण वृंदावन में गोविंद पधारते हैं नंद जी के यहां शोभा पाते हैं उनकी मनोहारी छवि पर गोपियां हैं किसदा ललायत रहती हैं काम में भी उनका मन नहीं लगता है दौड़ दौड़ करके फिर गोपाल की मनोहारी छवि का दर्शन करना चाहती है ऐसे ही समय में एक नवयुवती ब्रज में पधारी है विवाहित होकर वृषभानु गोप की बेटी है उसका नाम श्री राला है कथा का रस लेने वालों ने बहुत से रूपों को विकृत कर दिया है मैं चाहूंगा कि आपको उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी दिखलाता चलो जिससे आपके मन की संदेह मिट जाए जो दुर्भाग्य से रस लेने वालों की रचना इतनी आगे बढ़ गई कि उन्होंने ये भी ना सोचा कि सत्य के ऊपर इतना रसीला आवरण चढ़ा करके कहीं उसमें भ्रम के अंधेरे न डाल गए श्री राधा श्री कृष्ण से 18 वर्ष बड़े और यहां यह भी हम स्पष्ट कर दें कि भागवत में श्रीमद् भागवत में श्री राधा का कोई वर्णन नहीं है यहां तक कि विष्णु पुराण में भी उनकी कोई चर्चा नहीं आई है श्री राधा के चरित्र की कथा केवल पुष्टि मार्गी संप्रदाय जो है उन्हीं के आचार्यों और ग्रंथों में आई है लेकिन इसका वर्णन हमें काठी संप्रदाय के साहित्य में भी मिलता है काठियावाड़ के सौराष्ट्र के जो विशुद्ध रूप से कृष्ण के उसी मौलिक चरित्र को लेकर चलते हैं तो उनकी कथाओं में श्री राधा का वर्णन है तो उसमें यह है कि जब भगवान साढ़े तीन वर्ष के हैं तो साढ़े इक्कीस बाईस वर्ष की राधा जी हैं क्योंकि उस जमाने में 25 वर्ष से पहले विवाह नहीं होता था मैंने आपको बताया था ना गुरुकुल से ही 25 साल से पहले बालक पढ़ लौटता ही नहीं था और 25 साल का अनिवार्य ब्रह्मचर्य था तो श्री राधा जी हैं अतिब सुंदरी हैं गांव के भीतर से होकर के एक नव चली जा रही है अचानक एक सुकुमार ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया है घूम के देखती है वो हाँ, एक छोटा सा शिशु लगभग तीन साढ़े तीन वर्ष की उसकी आयु सुंदर मनोहारी नैना भीराम छवि मोतियों से सजी केश राशि हाँ, भाल पर सुंदर एक छोटा सा अर्ध चंद्राकार चंद्र मुकुट बांसुरी कमर में खोंसे है एक हाथ उसने कमर में रखा हुआ है और दूसरे हाथ से उसने श्री राधा का पल्लू पकड़ लिया देखा है राधा ने तो बस देखती ही रह गई उसी की हो गई। उसने कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो तो कहा हां काना तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। बस इतना ही रूप हमें मिलता है तो कहा फिर जब मैं बांसुरी बजाऊं तो तुम आना जरूर नहीं तो मैं बहुत उदास हो जाऊंगा का कहाना तुम जब भी बांसुरी बजाओगे मेरा मन ठहरे के कहा तुम्हें देखे भी ना और ये कहकर कि फिर जब बुलाऊं तो आना आदेश देकर और वो छोटा सा सुकुमार चला गया राधा ने देखा तो वह उसी के हो गया तो यहां एक छोटे शिशु की श्री राधा से जो प्रेम है घर घर की कथा है देवर छोटा है बड़ी भाभी आई है हाँ। तो इस तरह की ठिठोली से ही ये कथाएं हमें सौराष्ट्र के साहित्य में मिलती हैं अब सीरियल में वो क्या क्या नाटक दिखा रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं तो उसके लिए हम यही कह सकते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंत भाई जिसकी जैसी भावना उसकी वैसी कथा लेकिन जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है वह मातृ इतना है और दस वर्ष की आयु की पूर्ण करते ही भगवान जब ग्यारहवें वर्ष में प्रवेश करते हैं तो वो कंस का वध करने चले जाते हैं फिर उनकी गोपियों के साथ कोई लीला ही नहीं है मुलाकात ही नहीं है तो इससे भी यह है कि जो कुछ भी यहां तत्व तो पुष्टि मार के ग्रंथों में भी उबारा गया था वो तात्विक था आत्मा और जीव का प्रणय है यहां राधा और कृष्ण की जोड़ी लेकिन उपरांत में असावधानी कुछ कथाकारों ने कुछ रस लेने वालों ने इन कथाओं के रूप को अतिशय विकृत भी करने की कोशिश करी भोलेपन में अनजाने में हम दोष नहीं देंगे उनको अब यही कहेंगे हरि अनंत हरि कथा अनंत भाई आप अपने ढंग से सुना लेकिन जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है वहां श्रीमद भागवत में श्री राजा की चर्चा नहीं है हरिवंश पुराण में भी इसकी कोई चर्चा नहीं है तो इससे स्पष्ट है कि इस चरित्र को उपरांत उभारा गया है बहुत ज्यादा हाँ मैं बहुत से लोगों ने भी कथा सुनने के बाद ये प्रश्न किए थे मैं उन्हीं का संदेह का निवारण कर रहा हूं तो श्री राधा ने देखा है तो ठगी सी रह गई और फिर उनका ऐसा प्रणय है कि कांदे हाँ का, गोद में लिए श्री राधा जी गोगाल को बिठाए और सारे ब्रज में घूमती है हाँ कि भाई मेरा तो यही सब कुछ है और भगवान को सजाती भी है और डांटती भी है एक लीला दिखा रहे श्री राधा कृष्ण को सजा रही हैं खूब एक एक मोती पर रो रही हैं उनके एक एक वस्त्र को सजा रही हैं और कह रही हैं कि मैं आज तो तुझे जरूर बेच के आऊंगी कहने यह है कि डरे जा रहे हैं कहते तू मुझे बेचेगी क्यों बोली क्यों तूने मेरा मक्खन नहीं चुरा के खाया चोर कहीं का आज तो तुझे बेच करके और मैं सारे मक्खन का पैसा वसूल करूंगी उसके पिता ब्रिशवानो भी खड़े हैं मुस्कुरा रहे हैं कह रहे राधे क्यों कर रही है हा नन्हे कन्हैया को डरा रही है तो कहती है ना ये मेरा चोर है तो कहता है मैंने मक्खन खाया कहा तेरा चुरा के खुद ही तो तू मेरे मुंह से लगाया बात सही भी है कहा यह सब कुछ नहीं आज तो मैं तुझे बेच के ही आऊंगी अब इसका, इसका जो आध्यात्मिक रूप है इस लीला का हम आपको दिखा रहे हैं जो अतिशय मनोरम लीलाएं हैं कहा नहीं आज तो मैं तुझे जरूर बेच के आऊंगी तो कह बेच के क्यों आएगी मैं मेरे को नौकर रख ले मैं तेरे बर्तन मांज दूंगा तेरी सेवा कर दूंगा तो तेरे चोरी के जो पैसे हैं वसूल ना हो जाएंगे बोली चोर को कोई नौकर रखता है क्या आप ही बताओ डी रही है हाँ, और ये सजा रही है तो बोले जब मुझे बेचना ही है तो सजा क्यों रही है बोले इसलिए कि दाम ज्यादा मिले हाँ दाम ज्यादा मिले इसलिए सजा रही हूं और फिर वो गोद में लेकर के राधा सारे ब्रज में डोल रही है हाँ, जो अतीत की कथाओं की जो लीलाएं हमें मिलती हैं है कालीन लीलाओं की बात कर रहा हूं हाँ तुम लीलाओं में ये लीला है तो हाँ का लिए और डोल रही है गांव गांव राधा क्य चोर बिका है खरीदना किसी को हाँ, तो एक गाल कहती है मेरी चार गाय ले ले मेरे को दे दे बोली इसमें तो मोर मोरपंख का एक रोया भी नहीं आएगा अभी तो सारा भी काउ बाकी है हाँ, दाम बढ़ाओ तो नंद जी कहते हैं अच्छा भाई मेरी सारी गाय ले ले राधा मेरे को ही बेच दे इसको बोली ना आनंद जी इतने में तो मुकुट भी नहीं आएगा इसका ये इतना सस्ता ना है कुछ दाम और बढ़ाओ हाँ तो यशोदा जी कहती है मेरे सारे गहने ले ले इसको मुझे बेच दे तो कहती है नहीं इतने में भी नहीं बिकने वाला तो सारा गांव इकट्ठा है मनोरम दृश्य है हाँ, सुंदर लीलाएं हैं ठहरे हुए क्षण हैं आनंद ही आनंद है चिंता द्वेष ईर्षा वो समाज जानता ही नहीं है तो सब कहते हैं फिर राधा तू ही बता तू ही बता ये कैसे बिकेगा कहा नंद जो इसे खरीदना है ना तो पहले तुम्हें अपना सब कुछ इसके हाथों बेचना पड़ेगा क्योंकि यह अनमोल है जब तक अपने आप को सर्वस्वता से संपूर्णता से पलड़े की उधर नहीं रखोगे इधर यह तुले गले है तो कहा तो इसको खरीदने में तो हम ही बिक जाएंगे बोले यही तो है इसे वही खरीद सकता है जो पूर्ण संपूर्णता से बिक जाए फिर मैं मेरा अपना पराया न रखे जो इसे पूरी तरह से वही खरीद पाएगा इसे इसकी बोली वही लगा पाएगा जो अपना सर्वस्व इसे दे आएगा और गीता में गोविंद कहते हैं कि हे है अर्जुन जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी भाव में मिलता हूं मैं भी उसे उसी भाव में भजता हूं खरीदना है मुझे तो पिक जा सारा का सारा फिर संसार के लिए अलग ना रखना इतना भौतिकताओं के लिए है इतना के लिए है इतना वासनाओं के लिए है ना मिलेगा गोपाल ना पाओगे उसे तो राधा कहती हैं, अरे अगर खरीदना है उसे तो आज संपूर्णता से उसके हो जाओ उस पर न्यौछावर हो जाओ बिक जाओ तो ये मिल जाएगा दिन मोल नहीं तो इसका तो कोई मूल्य लगा ही नहीं सकता है तो सब कहते हैं तो राधा जी उपदेश देती हैं राधा सारे ब्रज की गुरु हैं जो मौलिक कथाएं हैं उनमें जो आता है तो कहते हैं कि सारे के सारे बीक जाओ तब श्री राधा उन्हें उपदेश देती हैं कि नारायण भले परमेश्वर निर्गुण है निराकार है परम ब्रह्म है हां वो दिखता नहीं है लेकिन कहा कि जैसी भावना करोगे नारायण दिखेंगे और अगर परमेश्वर को ही पाना है तो परमेश्वर के हुए बिना कोई माला फेर के आंख नींच के त्राटक करके उसे नहीं पा सकता भटक सकता है त्राटक भटक हो सकता है त्राटक गोविंद नहीं दिला सकता नारायण हरे गोविंद हरे कहा कि ईश्वर को पाना है तो नाटक मत करो ढोंग मत करो न्योछावर हो जाओ तुम इस, तुम पलड़े को इस पार अपने सारे वैभव के साथ अपने हर विचार को सब कुछ वहां रख दो तो गोपाल का पलड़ा बराबर आ जाएगा भगवान बिक जाएंगे तेरे पे बिना बिके तुम मालाओं से खरीदना चाहो तुम समाधियों से खरीदना चाहो इसकी दया भले मिल जाए गोपाल नहीं मिलेगा गोपाल को पाने के लिए तुम्हें गोपाल का ही होना पड़ेगा और उसका होने के लिए अपने आप को संपूर्णता से उसके चरणों में रखना होगा श्री राधा बता दें कि नारायण हर रूप में व्याप्त है वो तो घटघटवासी है सर्वाच सर, सचराचर में व्याप्त है कहा नारायण का रूप कैसा कहा कलाकार को उसकी कृति के द्वारा ही तो जानोगे हार मास का कलाकार नहीं होता कि चित्रकार कैसा है वो तो कृतियां बताती हैं कि वो कैसा है आर्टिस्ट इज नोन बाई हिज आर्ट नॉट बाई हिज फेस डी तो तुकारारायण की मूर्त कैसी है कहा उस चित्रकार ने जो चित्र बनाया है वो तो हर आत्मा होकर सब में बैठा है तो हर रूप उसी का है कृति ही कलाकार का रूप होती है उसकी योग्यता का प्रमाण होती है हा जितना कृति में सौंदर्य है इतने ही सौंदर्य को का स्वामी वो कलाकार है ना कि कोई उसका चेहरा देखता है उसकी कृति से ही उसे मारता है तो कहा कि परमेश्वर को किसी भाव में किसी एक भाव में ले लो और अपना सारा प्यार सब कुछ उस पर ने उछावर कर दो उसी में डूब कर जियो हर सांस हां ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए आप पूजा में बैठ गए अरे इतनी देर तो आप वहां संडास में भी बैठे थे कौन से तीर मार सी सिद्धियां हुई आपको हा मजाक करते हैं आप यू हैव टू डिजॉल्व योरसेल्फ इन दैट नोबल थॉट इन दैट डिवाइन ब्यूटी वंस फॉर एवर कि उसी में डूब के उसी में मर्ज होकर के उसी को सब कुछ मान के जीना है हा? और उसका पहला एडवांटेज चिंता ईर्षा द्वेश मन सदा मनोहारी छवि में बसा है तुम्हारे चेहरे पर भी वही सौंदर्य आया हुआ है क्योंकि क्रोध में चेहरा विकृत है भय में भयानक हाँ पीला पड़ा हुआ है भय में सिकुड़ा हुआ है चोरी पकड़ी जाए तो मरा हुआ है है नहीं है तो जब सुंदर भगवान की मूर्ति का ध्यान तुम्हारे मन में बसा है तो वो नित्य सौंदर्य भी तो तुम्हारे चेहरे पर छाया हुआ है तो श्री राधा कहती हैं कि खाली टेप रिकॉर्डर की तरह मंत्रों को ना बजाओ भचन ना गाओ अंग अंग में रोम रोम में अपने हर विचार में उसको बिठा लो उसके हो जाओ फिर उससे हटके ये नहीं कि फलाने के लिए इतना करना तो ढिकाने के लिए इतना करना तो उसकी चौदह हटके आए तो फलाने चेले चे, चा, चालियां कहां आई है ये, ये सब नहीं करो अब तो जो कुछ है सब गोविंद है जिस दिन ये भाव आता है उसी दिन ये जी तू तो मुक्त हो जाता है थोड़ा सा भी अंश अगर बाकी है तो कोई मुक्ति मुक्ति नहीं है इसे सदा याद रखो तो कहा कि भगवान का सबसे अतिशय रूप जो मनोरम रूप है वो तो नारायण का बाल रूप है क्योंकि शिशु में सांसारिकता नहीं है भौतिकता नहीं है आसक्त जगत नहीं है और जब उस निर्मल बाल और छवि में तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारा चरित्र सहज ही बालक का निर्मल हो जाएगा एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक उपलब्धि है अगर आप हाँ मानवीय मनोविज्ञान की दृष्टि से भी देखो कि जब भी एक कोमल बालक में आपका ध्यान रहेगा चाहे कितना भी भयानक चेहरा किसी का क्यों ना हो उस वक्त उसके चेहरे पर एक विचित्र भोला भाव रहेगा आप बच्चे को नहीं देख रहे हैं, वो आपके चेहरे पर दिखने भी लगता है ना? तो इसलिए कहा कि इस बाल छवि को ही अपना सर्वस्वास दे डालो बोलो कृष्ण खरीदोगे तो गोप गोपियां कहते हैं हा राधे हम सब खरीदेंगे तो कहा से संकल्प लो घर झोपड़ी मकान हर विचार इसी का है इससे हट के अब कुछ नहीं होगा ये तन इसका है ये रोया रोया शरीर इसका है यह आत्मा होकर के बैठा है भीतर यही हमारे घर का स्वामी है पति में पिता में पुत्र में सब में गोविंद है का वो सगुण है निर्गुण है इससे हमें लेना क्या क्योंकि जब तक हम उससे प्यार नहीं कर पाएंगी जब तक तुम सब उसे प्यार नहीं करोगे तुम्हारा मन लगाने से कहीं लगेगा नाटक करोगे जिंदगी बीत गई नाटक करते और एक तत्व की बात समझ ना पाए तुम तो, कि जब तक उसकी बाल छवि को तुम प्यार नहीं करोगे उसके सुंदर मनोरम रूप पर स्वयं रीजोगे नहीं तो ध्यान लगा रहे हो लग थोड़े ना रहे, है तो मिलेगा कैसे और उसमें भी तू अलग रहे ये मेरा घर अलग है मेरी ये थाली अलग है मेरा ये चढ़ावा अलग है तो मिल चुका तुम्हें भगवान मिल चुका तुम्हें भगवान दया पा जाओगे उसकी कृपा पा जाओगे उसकी श्रीमान योनियों में भेज देगा हाँ लेकिन पीछे जरूर लौट के आना होगा कौन लौट के नहीं आएगा पीछे राधा कहती है वो जो सब कुछ उसी में अपना समेट करके गोविंद बना जाएगा वही लौट के पीछे नहीं आएगा ये कोई बाजीगरी नहीं है हाँ कि अब तिलक कैसा होना चाहिए और त्रिपुंड कैसा होना चाहिए मन को गोविंद में संपूर्णता से डूबना चाहिए तो कहा आज से इन्हीं को हम अपना सृष्टा मानते हैं नारायण तो स्वयं लीला कर ही रहे हैं लेकिन श्री राधा हमारे लिए उपदेश हैं हमारा धर्म है हमारी संपूर्ण राह तो कहती हैं कि आज से इन्हीं को अर्पित होकर इन्हीं को समर्पित होकर हर सांस हमें इनमें झुक के जीना है एक सांस इनसे बाहर नहीं रहेगी कि फलानी कहां है डिकाना कहां गया उसने क्या किया नहीं सब गोविंद है कहा कि योग की अवस्था का कहा भक्ति की पूर्णता कहां है कहा योग में कहा योग की अवस्था कौन सी है कहा जाब योगी हर ओर अपने में भीतर बार हर ओर वासुदेव को देखता है उसी में रहता है उसी में जीता है उसी में खाता है उसी में लेता और देता है सब कुछ जब उसका कृष्णमय हो जाता है तो हे उद्धव उसी अवस्था को योग कहा गया है न कि आंख मीच के बैठ गए है बगुले की तरह ये कोई समाधि है समाधि में रोम रोम बोलता है गोविंद हर क्षण अर्पण होता है उसमें कहा जिस दिन वो क्षण आ जाता है जीव मुक्त हो जाता है और जितनी अतृप्तियां तुम्हारे पास बाहर रखी हैं गिन लेना उनको उतनी ही योनिया तुम्हें भटकना होगा जो कृष्ण से बाहर है वो सब भटका वही तो सारे गोप और ग्वाले पढ़े लिखे नहीं है विद्वान नहीं है इसलिए सहज ही गोविंदमय हो जाते हैं उनके पास भौतिकता भी नहीं है उनके पास दंभ भी नहीं है गरीब है वो अकिन है वो पाली और आप मालाएं रगड़ते हो कथाएं सुनते हो और फिर भी वो प्रेम का क्षण नहीं पाते हो वो भी अपनी ही अंतर के प्रति है आस जगत के प्रति तो बहुत प्यार है आपका आशक जगत के प्रति तो बहुत प्यार है अभी कुर्ते पे कीचड़ पड़ जाए आप चिहुक जाओगे तड़प उठोगे और मन में कीच इतनी। कोई तड़पन नहीं है कहना हम तो भक्ति मार की क्या बात ही? आप लड़बड़ोगे उससे कि कीचड़ कैसे डाला और मन में खुद कीचड़ भरते रहे हो गोविंद के लिए जगह न रखी और चाह के माला फेर के हाँ उसके नाम के टकसाल लगाकर तुम ठग लोगे उसे कृष्ण में होकर जीना एक सुगढ़ मनोरम एक परिपक्व अवस्था का जीवन है अब बड़ा मेच्योर लेवल ऑफ लिविंग है कि जहां न ईर्षा है न द्वेष है वासनाओं का तो प्रश्न ही नहीं उठता जहां कोई वासना सारी वासनाएं तृप्तियां और इच्छाएं शेष हो जाती हैं वहीं से गोविंद प्रकट होते हैं हमें मांजना होता है थाली मांझते हैं मन क्यों नहीं मांझते हो नाटक क्यों करते हैं? मन को मांजो मन को मांजो गोपाल मिल जाएंगे और वो मिलेंगे क्यों नहीं अरे वो तो मिले हुए हैं वो तो तुम्हारे भीतर बैठे हैं प्रश्न तुम्हारा अब भीतर जाके उनसे मिलने का है और भाग रहे हो बाहर कैसे पाओगे इस प्रकार की एक से एक सुंदर मनोरम लीला कथाएं हैं नारायण की जो हमको उस संप्रदाय में मिलती है जो काठियावाड़ में रहते हैं जो आज भी गोप और गोपियों की तरह सजते हैं और सौराष्ट्र के पूरे प्रदेश में एक ही आपको जोड़ी मिलेगी वो बड़ा से बड़ा आदमी भी होगा तो भी गोपियों की तरह ही सजेंगे वैसे ही कपड़े पहनेंगे और कृष्ण ने गाय दी है श्री बलराम उन्हें हल और बैल दे गए हैं काठी आज भी आगे नहीं बढ़ा है और मैंने कहा अकेली संस्कृति है जो सागर के किनारे रहती है और फिर भी जीवों की हत्या नहीं करती मछली भी नहीं छूती नितान्त वैषाण को वो जानते हैं और आज भी वहां 11 वर्ष तक के उपरांत बालक को गुरुकुल में ही पढ़ने आना पड़ता है और फिर गुरुकुल ही उसको एमए कराएगा पीएचडी कराएगा यहां तक कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसकी कराएगा विदेश भी भेजेगा हाँ एक स्टूडेंट वहां का मेरे साथ पढ़ता भी रहा है और जब हम लौट के गए उसके साथ तो उसने कहा आप संकोच तो नहीं करोगे मैंने कहा क्यों वैसे ही कपड़े पहनने होंगे अरे हमने कहा वो सदा के लिए पहना है तो और भी अच्छा है मैं पहन लूंगा ना हाँ और वहां की परंपरा के साथ हमने भी वही कपड़े पहने उसने भी पहने बांसुड़ी लेके हम लोग गाय चराने गए मरीज देखने नहीं गाय चराने गए थे आज भी वहां की परंपराएं हैं वहां कृष्ण है कण कण में व्याप्त है गोविंद को काश मथुरा भी पा गई होती वो तो वृंदावन छोड़ के चला गया था क्या पाओगे उसे तुम तो? जब कभी हमारे छैलो जी हमको पकड़ के ले जाते थे वहां अब तो हम कहीं जाते ही नहीं है तो वहां कचहरी में बिठा करके द्वारकाधीश द्वारकाधीशी कहते थे हां कह दे हमने कहा नहीं यहां हम हा नहीं कहेंगे हा कह दे मतलब ये रहने की इच्छा कर दे तो जहां भी कहे वहीं स्थान पर जाए मैं यहां हां नहीं कहूंगा बोले क्यों मैंने कहा यहां तो मेरा कन्हैया बहुत अनाथ है यहां कृष्ण की ही तो पूजा नहीं है मैं यहां नहीं रहूंगा यहां तो गोपाल अनाथ है ना यहां नहीं रहूंगा अगर ऐसी रहना होगा तो वहां रहूंगा जहां कृष्ण के प्यारे होंगे तो कहने लगी यहां तो सबसे बड़ी पूजा है हमने कहा ना यही तो पूजा नहीं है यही उसकी पूजा नहीं है कहने कैसे मैंने कहा एक बात बताओ कि बढ़िया बर्फी खाने के बाद बढ़िया बर्फी खाने के बाद बढ़िया अच्छी मिठाई खाने के बाद कोई सड़ी हुई गंदी मिठाई खाता है बोलो तो मैंने कहा अगर तुमने उसके रूप रस की मिठाई खा रहे होते यहां लोग तो ये भांग पीते हैं जो आत्मा का नशा नहीं कर पाते उन्हीं के पास भी शांतता के नशे होते हैं वरना बढ़िया मिठाई खाने के बाद कोई सड़ी मिठाई नहीं खाता क्यों क्योंकि उसका भी तो स्वाद जाता रहेगा जो अभी खाई है और तुम दम्भ की मिठाई खा रहे हो तुम देश की मिठाई खा रहे हो तुम ईर्षा की मिठाई खा रहे हो तुम तथाकथित ईगोस की मिठाई खा रहे हो मेरा तेरा यह होना चाहिए मेरा यह सम्मान होना चाहिए भगवान भी आए तो जैसे मैं कहूँ वैसे रहे मतलब वो ना हुआ ईश्वर मेरा आराध्य नहीं है बंधुआ मजदूर है क्या बात है कि जैसे नारायण कहे वैसे मैं ना रहूं जैसे मैं चाहूं भगवान वैसे रहे क्यों भाई और मेरी मान्यता के हिसाब से वो डाले आगे पीछे ना जाए खबरदार तो भगवान क्या है तुम्हारा हम सोचो विचार करो कि तुम धोखा किसको दे रहे हो इतनी अमृत में लीला है उसी में एक लीला और सुनाते हैं कि श्री राधा से अमृत पाया है ब्रज की गोपियों ने गोप गोपाल सब कृष्ण को ही अब अपना आराध्य अंतिम रूप से समर्पित हैं, तो आराध्य को देखने का तो मन करते ही है ना हर सांस प्यासी है तो बार बार दौड़ के उनके पीछे चली जाती हैं। गौओं में भी भगवान वासुदेव के को लेकर के एक अद्भुत प्यार है हाँ और नारायण को वो भक्ति भी अच्छी नहीं लगती है गोविंद लोग को लगता है कि ये जितने गोप गोपियां हैं इनकी भक्ति अभी आगे नहीं बढ़ी है एक ही स्तर पर है इन्हें आगे का भी तो उपदेश देना चाहिए इन्हें इन्हें कुछ कुछ आगे का भी तो उपदेश देना चाहिए कुछ सत्य की हम केवल तत्व को छूते हुए चल रहे ब्रह्मा जी के मन में संदेह है, है।, है।, तो संदे है कि क्या श्री कृष्ण सचमुच महाविष्णु के अवतार है यह सब लीलाएं क्या है हम जीवों को मनुष्यों को पढ़ाने के लिए भगवान नाटक कर रहे हैं जैसे अध्यापक प्राइमरी क्लास में पहले लीला करता है वैसे ही कि बच्चे इसका अनुसरण करें और काखा गा पढ़ें ना कि माला में काखा गा का गा गा गाएं कबूतर खरबूजा को भी गाने लगे अरे भाई काखा गा भी पढ़ो अजर अमर नहीं हो बड़े भाग्यवान हैं जिन्हें वो क्षण मिल जाए वो क्षण जिसमें बस कृष्ण हो सिर्फ कृष्ण उसी क्षण को लाने के लिए लीलाएं तो ब्रह्मा जी के मन में संदेह है। सोचते हैं चलो परीक्षा ली जाए हा सारी लीलाएं तो सुना नहीं पाएंगे ना बीच बीच में से हम लोग उड़ते हुए चल रहे हैं आ? छोड़ते जा रहे हैं बाकियों को अब वो आपने विस्तार से सुनी हैं जहां जहां संशोधन है, है वहीं से हम लीला उठाते चल रहे हैं रहे से आपको देते दे तो उस दिन बलराम जी नंद जी के साथ गए हैं कृष्ण और गोप बाकी ग्वाल बाल जो हैं गौए चराने गए यमुना का मनोरम तट है चारों ओर सुंदर वातावरण है हर ओर रस बरस रहा है ऐसे समय में दोपहर के समय एक और गौए चल रही हैं और दूसरी ओर बछड़े हैं बीच में ग्वाले नदी के किनारे बैठे हैं भोजन के लिए कन्हैया सभी ग्वाल बालों के साथ मिलकर खाना खा रहे हैं और जूठा खाना हर कोई एक दूसरे को खिला रहा है तो ब्रह्मा जी सोचते अरे ग्वाल बालकों का जूठा अन्न खाने वाला भला कहीं ये वो परम पवित्र परमेश्वर का अवतार हो सकता है है भाई हो सकता है क्या फिर आपने क्यों नहीं माना इसे और जब आपने माना ही नहीं तो आपने गोविंद को माना कहा फिर माला किस बात की कृष्ण को संपूर्णता और व्यापकता से ग्रहण करना होगा और संपूर्णता और व्यापकता से अपने हर क्षण को कृष्ण में बनाना होगा उसके बिना उद्धार नहीं है क्योंकि मंत्रों किसे रगड़ करके प्रेत भले सिद्ध किए जाए परमेश्वर नहीं होते हैं कि अल्लाह दीन की तरह हमने भी चिराग रगड़ दी और प्रगट हो गए ऐसा नहीं होता है भूल जाओ इस बात को बहुत नाटक कर चुके और ईमानदारी से बैठ जाओ अर्पित हो जाओ उसको सांस सांस को माला बना दो हर विचार को गीत बना दो गोविंद में मिला दो यदि उद्धार जाना है तो और नहीं तो दया तो मिल ही जाएगी फिरते रहो हाँ आगे कथा में बताऊंगा कैसे कैसे वो दया कर रहा है तुम पर हाँ। कि एक बार एक साथ मेरे पास आए करने लगे आप मुझे सूरज से बड़ी शिकायत है मुझे धूप नहीं देता हमने सूरज से कहा कि भाई तू अन्याय क्यों कर रहा है इस बेचारे को धूप क्यों नहीं देता तो उसने कहा स्वामी से पूछ छतरी ये लगाए हैं यह मैंने टांगी ये छतरी हटाए तो धूप तो मेरी हर तरफ आ रही है तो नारायण कहां कृपा नहीं कर रहा और कितनी कृपा चाहती छत्रियां अपने नहीं हटाते हो और दो सूरज को देते हो बात तो ब्रह्मा जी की कथा सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के मन में आया कि चलो देखें क्या सचमुच भगवान है तो वो क्या करते हैं बछड़ों का अपहरण कर लेते हैं हाँ अभी कथा सुनिए आपने ये प्रसंग हमारे ज्योतिर्मय सन्यासी स्वामी शंकरानंद जी महाराज ने बड़े विस्तार से आपको सुनाए हैं। तो वो बछड़ों का ब्रह्मा जी चुरा ले जाते हैं बछड़े बछड़े नहीं दिखे तो बालकों ने कहा कि कृष्ण बछड़े तो नहीं दिख रहे तो गोविंद ने कहा तुम खाना खाओ मैं देखता हूं जाने तो जब नारायण वहां देखने के लिए गए बाल के तो पीछे से बालकों को भी उठा ले गए ब्रह्मा जी आप देखें क्या करेंगे तो महाविष्णु वही रीरा रचते हैं एको हम बहुश्याम एक से अनेक उठते हैं ढली, परछाइयां लंबी हुई गौए लौटें साथ में बछड़े हैं और बालक भी यथावत है नारायण ने हर बछड़े और ग्वाल बाल के रूप में स्वयं को प्रकट कर दिया है किसी को कोई संदेह नहीं हुआ है भाई तो जैसे गए थे वैसे लौटे लेकिन एक बात बड़ी विचित्र हो गई है एक बात क्या हुआ है बड़ी विचित्र हो गई है कि जैसे गुआ है पहले कृष्ण के लिए उतावली और बावली होती थी अब बच्छों को भी प्यार करने लगी सुना तुमने हा? और ग्वाल आज अपने बच्चों को देखती हैं तो उनके मन में बड़ा प्रेम उमड़ आता है लीला को लीला के रूप में दिखाया करें देखो इसे बड़ा प्रेम उमड़ के आ रहा है लगता है कि मेरा बेटा ही कृष्ण है वो बार बार चूम रही हैं अपने बच्चों को और उसको आज जैसा नारायण को देखने का मन होता है आज अपने बच्चों से भी लिपटने का वही मन हो रहा है भगवान लीला में उनकी भक्ति को अगला चरण दे रहे हैं एडवांस कर रहे हैं जैसे दूसरी से तीसरी तीसरी से चौथी क्लास में आप आते हैं अरे लीलाओं को समझिए आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है ये लाइफ इन टोटलिटी टोटल लाइफ है एप्सल्यूट लाइफ है आपकी हाँ, बड़ी लालयत रहती हैं आपस में चर्चा भी करती है कि आज तो सब कन्हैया जैसे दिखते हैं हाँ, विचित्र लीला हो गई है एक विचित्र रस है चारों तरफ आनंद फैला है जहां बच्चे भी देखते हैं तो गोविंद है बड़ा आनंद आ है उनको रहस्य कोई जानता नहीं उधर ब्रह्मा जी की आंख लग गई एक पल को एक पल को आंख लगी तो धरती का एक बरस बीत गया ओ ब्रह्मा जी चौंकी तो बड़ा अनस कर डाला मैंने तो सारे सृष्टि के नियम ब्रह्मा होके स्वयं तोड़ डाले हाँ जीवित बछड़े और बालकों को उठा के ब्रह्म लोग ले आया अब भाई वो भगवान है भी नहीं है तो भी गलती तो मैं कर ही बैठा तो बछड़ों को बालकों को लेके आते हैं तो जो नीचे देखते हैं वैसे ही हुए चल रही हैं वैसे ही बछड़े हैं अपने बछड़ों को देखते हैं उनको देखते हैं सब एक जैसे बालकों को देखते हैं वो भी एक जैसे हैं तब ब्रह्मा जी का भ्रम दूर होता है और वो नारायण की स्तुति करते हैं भगवान की आरती करते हैं अपनी भूल का प्रायश्चित करते हैं और बछड़ों और बालकों को छोड़ करके ब्रह्मा जी भगवान से हाँ प्रार्थना करके हाँ अपने भूल की क्षमा याचना करके ब्रह्मा जी लौट जाते हैं तो नारायण के जो रूप प्रकट हुए हैं वे पुनः भगवान में लोप हो जाते हैं ये मंच का नाटक है इसे पात्रों के द्वारा ही तो दिखाया जाएगा हाँ भले आपके भावों को हम दिखा रहे हैं लेकिन जब तक हम करेक्टर नहीं लाएंगे लड़के नहीं लाएंगे आप समझोगे कैसे इसलिए यह गुरुकुल की लीला है बच्चों को शिक्षित करने के लिए सांझ ढली गए लौटे साथ में बालक हैं बछड़े यथावत हैं लेकिन जब बालक घर आए हैं और अपनी माताओं से कहते हैं हम तो एक साल ब्रह्मा जी के यहाँ तो बोलती तुम्हारा शेर फिर गया क्या अभी सवेरे खाना बांध के गए थे वो कहते साल भर ब्रह्मा के घर रहे उनके मेहमान बने रहे हाँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या लेकिन हर बच्चा यही कह रहा तो माता बड़ी परेशान है वे सबकी सब गोविंद को घेरती हैं श्री राधा जी भी पधारती है। तो हैं तो कहती है गोविंद ये आपने क्या रहस्य लीला की है इसका रहस्य तो प्रकट कर दीजिए तो नारायण कहते हैं कि आप सब बावली सी जब मेरे पीछे भागती थीं अपने बच्चों का पतियों का परिवार का भौतिक जीवन का अनादर करती थीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता था भक्ति किसी कर्तव्य के त्याग में नहीं है उस कर्तव्य को कृष्णमय बनाने में है घर नहीं छोड़ना है घर को गोविंद का गोकोल बनाना है बोलो समझ में आ रही बात ये भक्ति के अगली है ना तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता था क्योंकि ईश्वर की साधना आराधना का ये मतलब नहीं कि आप एक कोने में माला पकड़ के बैठ जाओ अब चौधरी बन गई है वो चौधरी बना बैठा है हाँ अब साहब डांट रहा क्योंकि भाला तपस्वी जो हो गया घर में यह कोई तरीका नहीं है बल्कि तुम तपस्वी नहीं हुए तपस्या का दम्भ करके अधोपतित हो गए हो रही है माला और जा रहे हो में क्योंकि इस माला से दम्भ नहीं विनम्रता आनी चाहिए थी गोपाल की तरह प्राणी मात्र से मिलने का भाव होना चाहिए कि नारायण जब आपको चाह है तो आपके बाग का अनादर कैसे होगा हम तो हर रूप में आपको प्रणाम करेंगे हाँ हर रूप में नारायण आपकी छवि को निहारेंगे और गोविंद आपकी चरण रज लेंगे हा हर रूप में आपका भाव करेंगे जिससे हर विचार आप हो जाओ गोपाल तभी तो दार है हमारा हाँ? ये नीचा है ये ऊंचा है ये जात है ये पात है अरे ये करते रहोगे तो पा लिया गोविंद तुमने मिल जाएगा तुमको ईश्वर हमारे एक बड़े ही धर्मानुरागी संतु हैं भागवत की कथा उनके जीवन का महाअमृत था हाँ कृष्ण की कथा करते थे वो बड़ी रसमय कथा करते थे रोते ही रहते थे वो कृष्ण की व्याकुल हो जाते थे वो और अगर कोई भक्त उनके पांव छू दे तो तीन दिन तक वो उपवास करते थे नदी के जल में खड़े होकर भक्त में कृष्ण नहीं देखना है वैसे बड़े लोकबल है बड़ी दया है क्या बात है ये फिल्मी बातें छोड़ दो कहो नारायण जब आप सब में हैं, तो हर रूप में आप अंगीकार हैं प्रभु हर भक्त के तलवे चूमेंगे हम हर भक्त के पैर की थूल को माथे से लगाएंगे नारायण अब तो आप ही आप हैं आप ही आप हैं गोविंद हर ओर हम आप ही की छवि ने गोविंद हम आप ही के चरणों को अर्पित होंगे नारायण हम कहीं कोई लेकिन जगत नहीं देखेंगे हर ओर से गोविंद हम आप का रूप पाएंगे उद्धार हो जाएगा उद्धार हो जाएगा लेकिन जब तक भेद है ब्रह्म नहीं है पास तुम्हारे क्यों क्योंकि आज भी ब्रह्म अर्थात आत्मा जीव मात्र की जूठन को रक्त में बदलता है वो किसी से भेद करता है क्या क्या उसने औरत देखी आदमी देखा क्या उसने जात देखी संप्रदाय देखी क्या उसने जीव देखा जंतु देखा क्या उसने पक्षी देखा नारायण तो आज भी सबकी है तो जो सबका ना होगा नारायण उसके कैसे हो जाएंगे और वो कैसे नारायण का होगा तुम्हें दंभ तोड़ने होंगे तो कहा इसीलिए मेरी इच्छा से ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ और मेरी इच्छा से उन्होंने बछड़ों का और बालकों का अपहरण किया ले गए वो चुरा करके और मैं ही हर रूप में स्वयं प्रकट था तुम्हें ये पाठ पढ़ाने के लिए कि जीव मात्र में मैं हूं और यदि तुम मुझे जीव मात्र में नहीं लोगे तो मैं तुम्हारा नहीं कि हे अर्जुन जो मुझे सब में देखता है श्रीमद् भगवत गीता कि जो मुझे सब में देखता है मैं उसी को दिखता हूं और तुम सब में भेद देख रहे थे तो तुम्हारी माला कहां से गोविंद दिखा देती तुम पोथी पढ़ रखे हैं ज्ञान के भंडारी हो किस काम का हो ज्ञान यदि सब में नहीं देख सकते तुम राम नाटक करते हो ये लीला है तुम्हारे जीवन को अमृतमय करने की और तुम नाटक कर रहे हो अपने जीवन को विषास्त करने के लिए जहरीला बनाने के लिए भगवान ने कहा इसीलिए मैंने ये लीला की है हुँ? मैंने कहा ना कि हम कथाओं के विस्तार में नहीं रहेंगे वो तो हमारे संत आ, स्वामी ज्योतिर्मय सन्यासी कर रहे हैं शंकरानंद जी महाराज हम तत्व तो को लेके भागते रहेंगे क्योंकि उन्होंने तो सुदामा चरित तक पहुंचा दिया कथा को हाँ तो हमें भी तो दौड़ते हुए आना है ना गोविंद बहुत सी मनोरम लीलाएं हैं और नारायण की धीरे धीरे बढ़े हो रहे हैं सारा वृंदावन परमानंदित है हा भगवान की रहस्य लीलाएं हैं अब गोपियां सचराचर में गोविंद को देखने लगी हैं यही रास है तुम्हारे बदन हिलाने और मटकाने को रास नहीं कहा है भागवत ने रास है कि उस सौंदर्य को उस मधुर गोविंद को हर पेड़ को